हाँ जी. ओम सहना भवतु भवतु को सह वीरवा वह तेज साधी समस्त म विदिषा वह शांति शांति शांति रे जी सभी को सादर साधारण नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन के साधन बाद में स्वागत है हमारा जो है दृश्य का प्रसंग चल रहा था कि दृश्य क्या चीज है दृश्य किसे कहते हैं तो इसमें ये जो बताया था कि सत्व प्रकाशशीलम सत्वम क्रियाशीलम रज स्थितिशीलम तम ही प्रकाश स्वभाव वाला जो होता है वह सत्व होता है क्रिया स्वभाव वाला जो होता है वो रज होता है और स्थिति स्वभाव वाला जो होता है वो तमह होता है ये तीनों द्रव्य हैं ये इनको गुण कहते हैं तो ये गुण परस्पर उप रक्त प्रभागा माने ये जो शतमस जो तीन गुण हैं ये परस्पर मिले हुए हैं परंतु अलग अलग सत्ता वाले हैं तीनों की अलग अलग सत्ता है तीनों द्रव्य एक साथ मिले हुए हैं परंतु मिले हुए होते हुए भी परस्पर उपरक्त होते हुए भी उपरंजित होते हुए भी संश्लिष्ट होते हुए भी प्रभागा प्रभाग वाले हैं अलग अलग सत्ता वाले हैं इसका हमने समास कल कर दिया हाँ। था आ, कल या जब भी पढ़ाया था शनिवार को, को कर दिया था आगे है परिणाम दूसरा ये बता रहे हैं कि ये जो है सतमस जो ये है ये परिणामी है चेंजेबल है ये इसमें परिणाम होता है इसमें बदलाव होता है इसके आधार पर हमने कहा था कि अर्थात यदि परिणाम जो हो जिसका परिणाम होता है जो जिसका बदलाव होता है वह यदि अनित्य होता है ऐसा यदि हेतु देंगे तो पूरा पूरा ठीक नहीं है वह हेतु हेतुास है न्याय दर्शन की भाषा में समझ गए जी हाँ जी जब आगे न्याय दर्शन पढ़ेंगे हेतु भाष वास्तव में है नहीं वह हेतु कारण परंतु हेतु की तरह आभाषित होता है ऐसे ही मोटे तौर, तौर पर हम जब देखते हैं कि ये शरीर है शरीर में परिवर्तन है जन्म लेता है व्यक्ति जन्म लिया धीरे धीरे आगे बडा बढ़ते बढ़ते फिर जो है मर भी जाता है तो शरीर में हर समय परिवर्तन होता रहता है तो इस मोटे रूप में स्थूल रूप में देख करके हम एक सिद्धांत बना लेते हैं हेतु बन जाता है कि जो जो परिवर्तन शील है, है जो जो परिणामी है वो नाशवान है यदि ये सिद्धांत बन जाए तो इसके आधार पर जो प्रकृति है सत्तमस है ये भी परिणामी है इसमें भी परिणाम होता है तो वह भी अनित्य हो जाएगा तो फिर खोजना पड़ेगा कि इससे भी कोई कोई सूक्ष्म तत्व है जो कि नित्य है जो समुवायी कारण है उपादान कारण है प्रकृति का तो ये होने लग जाएगा तो इसीलिए यहाँ पर आगे जब पढ़ेंगे तो आगे भी बताया जाएगा कि नित्यता को दो तरीके से डिवाइड किया है नित्य जो है दो तरीके का होता है एक है परिणामी नित्यता एक परिणामी नित्यता है नित्य है और दूसरा है अपरनामी नित्यता अपरनामी नित्य का होना अपरनामी नित्य दो तरीके का नित्य हो गया परिणामी नित्य और अपरनामी नित्य अपरिणामी नित्य जो है आत्मा है और परमात्मा है अपरनामी जो नित्य है वह प्रकृति है अर्थात सत्वज तमस है तो इसीलिए ये हेतु समझना चाहिए साधारण व्यक्ति को समझा दे वो अलग चीज है अनित्य है ये संसार शरीर अनित्य है इसमें हेतु ये देना कि जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है जैसे कि शरीर उत्पन्न हुआ है तो नष्ट होता है इसी तरीके से सूर्य इत्यादि की उत्पत्ति हुई है तो इसलिए ये भी नष्ट होगा तो इसीलिए जो जो उत्पन्न होता है वह नाशवान है तो जो जो नाशवान है वह अनित्य है इसमें ये हेतु दिया जाए तो ठीक है परंतु ये हेतु देना कि जो जो परिणामी है वह अनित्य है वो ठीक नहीं है हाँ। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि परिणामी अर्थात परिणामी नित्य है नित्य है ये सपम परिणामी तीसरा है इसमें इसका विशेषण है इसके मैंने सतरतमस को ही खोला जा रहा है दृश्य को ही बताया जा रहा है सतरजमस को खोल करके कि संयोग विभाग विभाग धर्माना संयोग और विभाग धर्म वाले हैं ये सतरजस्तमस आपस में संयोग भी इसका होता है और इसका विभाग भी होता है तो सतरसतमस आपस में संयुक्त भी होते है आपस में विभक्त भी होते है तो ये संयोग विभाग धर्म वाले है तो जो जो तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके माध्यम से संयोग विभाग धर्माना ये जो विशेषण दिया श्रद्धसतमस का गुण का जो विशेषण दिया इससे सिद्ध हो जाता है कि ये द्रव्य है कुछ एक व्यक्ति जो कहते हैं कि जो है ये द्रव्य नहीं है द्रव्य कोई अन्य ही पदार्थ है और उसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टी है शतुर्दमस ये प्रोपर्टी है गुण है ऐसा कहते हैं उसके लिए ये जवाब है उसके लिए ये समझने का चीज है प्रमाण है कि संयोग विभाग धर्म ये संयोग क्योंकि तो द्रव्य में ही संयोग और विभाग होता है द्रव्य आत्मा है परमात्मा है मन है बुद्धि है इत्यादि जो कुछ भी है तो संयोग और विभाग जो धर्म है वह द्रव्य में है तो संयोग विभाग धर्म कहा है इस शत्रु समझते इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये द्रव्य है कि प्रॉपर्टी है न कि ये गुण है न कि क्वालिटी है एट्रीब्यूट है ये एट्रीब्यूट नहीं है समझ गए जी हाँ हम जी हमें इसका नाम गुण क्यों है इसको अलग तरीके से इसका समाधान हमें देना चाहिए हम इसको इसका हमें अलग तरीके से समाधान देना चाहिए है तो परंतु यहाँ पर सतव जो है ये गुण इस चीज को समझना सॉरी तो ये पर... द्रव्य भी हैं और उन द्रव्यों में गुण भी है द्रव्य में गुण है इसलिए गुण नाम से गुण और गुणी का अभेद संबंध होता है हाँ जी। जैसे देखिए ना नाम और नामी जैसे मैं कहा सुधीर आनंद ये नाम है और सुधीर आनंद जिसका नाम है वो नामी है परंतु नाम और नामी अलग अलग होते हुए भी दोनों में अभेद संबंध है हां जी। अभेद संबंध होने के कारण जब भी मैं बोलूंगा सुधीर आनंद जी तो तुरंत सुधीर आनंद जी का जिनका नाम है उनका कान खड़ा होगा वो तुरंत बोलेंगे क्या बोल रहे हैं आचार्य जी अर्थात हम बोल रहे हैं नाम और उस नाम से तुरंत नामी का बोध होगा गया नाम और नामी का अभेद संबंध होने के कारण ही वो दोनों को यदि मोटे रूप में स्थूल रूप में अलग नहीं कर सकता व्यक्ति परंतु तो ज्ञान के माध्यम से जब जैसे जैसे बढ़ेगा बढ़ेगा पढ़ने के बाद उसको पता चल जाता है कि भाई नाम अलग है नामी अलग है समझ गए जी हाँ जी तो नाम और नामी दोनों अलग अलग है परंतु अभेद संबंध होने के कारण हम नामी को भी नाम शब्द से कह देते हैं नामी भी नाम शब्द से जाना जाता है और नाम भी नामी शब्द से जाना जाता है समझ गए हाँ जी हाँ तो ऐसे ही सत्व रजस तमस ये द्रव्य हैं और इस द्रव्य के अंदर इस द्रव्य के अंदर सत्व द्रव्य के अंदर प्रकाश गुण रजस्तम द्रव्य के अंदर क्रिया गुण और क्रिया मैंने प्रयत्न या क्रिया समझ लीजिए क्रिया स्वभाव कहा है इस रूप में और तमह जो द्रव्य है उसके अंदर स्थिति गुण तो ये प्रकाश क्रिया और स्थिति ये तीनों जो है प्रॉपर्टी है इस सतमस का तो गुण और गुणी में अभेद संबंध होने के कारण हम द्रव्य जो है उसको गुण नाम से कह दिया है समझ गया है हां जी हाँ इसलिए गुण कहा दिया जाता है तो कहने की एक परंपरा है तो जैसे सत्य समस्या पर गुण कहा है योग दर्शन में आप पीछे पढ़े हैं ना सूक्ष्म विषयत्व अलिंग पर्यवसानम ऐसा ना जी हाँ जी सूक्ष्म विषयत्व च अलिंग पर्यवसानम मने सूक्ष्म कहां तक है तो अलिङ्ग तक है तो योग दर्शन भाषा में अलिङ्ग कहा जाता है जिसको हम गुण कहते हैं एक गुण शब्द किसकी भाषा में है सांख्य दर्शन की भाषा में सांख्य की भाषा में जिसको गुण कहा जाता है समझ कोई प्रकृति को प्रकृति कहा जाता है उसी का नाम गुण है उसी को ही योग दर्शन की भाषा में हम कहते हैं आलिंग सांख्य दर्शन की भाषा में जिसको महत कहते हैं उसी को ही योग दर्शन की भाषा में कहा जाता है लिंग समझ गया जी हाँ जी हाँ तो तो ये यहाँ पर सांख्य में जो गुण कहा है अभेद संबंध होने के कारण में जो कह रहा था कि संयोग विभाग धर्म संयोग और विभाग धर्म वाले हैं प्रकृति सत्तमस ये वाक्य ही ये शब्द ही इस बात को साबित कर देता है की सतमस द्रव्य है ये गुण नहीं है समझ गए जी अब आगे है इतने तरोपाश्रय उपार्जित मूर्तय मन इतर इतरे तरश्रयोपार्जित मूर्त यहाँ ये जो मूर्ति रूप में है, जो भूत रूप भूत और इंद्रियात्मक जो है ना जी हां जो दृश्य ऊपर कहा नो का भोगाप वर्गार्थम दृश्य जो भूत है पृथ्वी जलग्न वायु आकाश जो भूत जो है मूर्त रूप में जो है या इंद्रिय जो है तो ये इतरे तरह सत्व तमस इन तीनों के सहायता से ही इन तीनों के सहायता से ही भूत जो है अपने मूर्ति को उपार्जित किया प्राप्त किया हुआ है इंद्रिय भी अपने मूर्ति को उपार्जित किया हुआ है इन तीनों की सहायता से ही तीनों के परस्पर सहायता से ही किसी एक से किसी केवल एक मात्र से सत मात्र से या रजा मात्र से या तमह मात्र से ये भूत या इंद्रिय जो है अपने मूर्ति उसका जो स्वरूप है मूर्ति जो है आकार जो है उसको उपार्जित नहीं कर सकता उसको प्राप्त नहीं कर सकता वो उस रूप में नहीं आ सकता ये जो कोई भी मूर्ति है जो कुछ भी हमें दिख रहा है आंख इत्यादि से आंख से जो दिख रहा है जो भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है विजुबल थिंग्स है या इनविजुबल थिंग्स है जो दृष्टि गोचर है जो दृष्टि गोचर नहीं है मन इत्यादि दृष्टि से नहीं देख सकते आंख से नहीं देख सकते तो ये वो इन विजिबल थिंग्स जो है वो भी और विजिबल थिंग्स है ये भी ये तीनों माने दोनों माने भूत भूत और इंद्रियात्मक के जो दोनों है इन तीनों से संयुक्त है इसलिए करें इतने तरोप आश्रय एक दूसरे के उपाश्रय से एक दूसरे की आश्रय से एक दूसरे की सहायता से ये उपाजित तो मूर्ति वाले हैं साप्त तो मूर्ति वाला समझ गए हाँ जी तो यहाँ तक हमने पढ़ा दिया हुआ था हाँ जी यहाँ तक पढ़ते हाँ यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था भाई जी यहाँ तक में कोई शंका आप लोग आपको उपार्जित होता है उपार्जित जैसे व्यक्ति धन का उपार्जन करता है तो उपार्जन का क्या अर्थ है प्राप्त करता है व्यक्ति धन का उपार्जन करता, अर्जन करता है उपार्जन करता है प्राप्त करता है उपकाते समीप को तो धन जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है या कोई बिजनेस करता है व्यापार करता है तो वो जिस चीज से वह धन को उपार्जित करना चाहता है उसके समीप में जाकर अर्थात वैसे स्थिति बना करके फिर धन को उपार्जन करता है तो ऐसे ही भूत और इंद्रिय अपने स्वरूप को जो उपार्जित करता है अपने स्वरूप को जो अर्जित करता है वह सतराज तमस के समीप में जाकर के उपार्ज अर्जन करता है इसलिए उपकार समीप उप शब्द इसलिए अर्जित भी कहा, सक, कहा जा सकता था परंतु तो उपार्जित क्यों कहा उपार्जित इसलिए कहा क्योंकि ये भूत अपने स्वरूप को जो प्राप्त करता है किसके समीप में जाकर के प्राप्त करता है वह सतमस के समीप में जाकर के प्राप्त करता है तो इसीलिए उप कह दिया तो साधारण रूप में उपार्जित मैंने प्राप्त तो एक दूसरे की सहायता से ये भूत और इंद्रिय ये जो है अपने मूर्ति को प्राप्त किया हुआ है उपार्जित किया हुआ है उपार्जन किया हुआ है तो उपार्जित है मूर्ति जिसके द्वारा मने भूत और इंद्रिय जो दोनों है इनका इनकी जो मूर्ति है उपार्जित है मूर्ति सत्र के द्वारा इसलिए एक दूसरे की सहायता से उपार्जित मूर्ति वाले है सब रज समझ गया जी हाँ जी कोई एक नहीं उस दिन जो आप प्रश्न किए थे ना कि कोई एक हो सकता है दो नहीं तीनों जहाँ पर भी जो भी आकार आकृति होगी चाहे इंद्रिय रूप में हो चाहे इस रूप में सब तो आकृति ही है तो इस वो तीनों मिलकर के ही होगा अकेले नहीं होगा और कोई शंका भाई जी आगे है परस्परांगिंग परस्परांग, परस्परांग, परस्परांगींगित्व अपि असंभिन्न शक्ति प्रभागा तो देखो परस्पर अंगा अंगित्वे है मैने परस्पर गलत तो साइड लिखा है लग रहा दूसरा किताब मुझे देखने दीजिए क्या है परस्पर ये होना चाहिए पर, परस्परा अंगिक अंगिक के अंगित के है स्थान हमारी मत यह लिखा हुआ है क्या पारा सा परस्परा ये गंगा की तरह गंगा सत्यपति जी वाले में गलत है लिखा हुआ हमी सत्यपति जी का देखना पड़ेगा ये तो मैं उनका पारस परसांगांगित्व होना चाहिए इसलिए मुझे उच्चारण करने में गलत ये हो रहा था पारस परस्परांगांगित्व ये एक आग छूट गया है अपने में हाँ। उस तक हाँ गया। इस दूसरी में भी वे तो नहीं है क्या है खाली जी इसमें परस्परांग परांग, परस वा तो नहीं है उसमें कहीं पर जी गांग, गा गांव में होना चाहिए आ गांव में तो आ है जी पहले गंगा तो ऐसा होगा वे नहीं है जी वा नहीं है शब्द के है जी यहाँ मैं देखता हूँ दूसरी में भी दो अठारह परस्पर अंगित्व होगा अब कौन से पुस्तक देख रहे हैं मैं दोनों में देख रहा हूँ कि पहले तो देखी थी उसमें जो आचार्य जी उनकी है राजवीर जी की जो राजवीर जी की जो है। उसमें भी केई है इसमें दूसरी में ठीक है उसमें जो है तो राजवीर जी में तो ठीक है ठीक है नहीं जी तो नहीं इसमें दर्शन योग जो है स्वामी जी सत्यपति जी में वे है उनमे के है जी बल्कि मेरी में तो यह इस तरह आया जी त्वे होगा। हाँ त्वे तो स्वामी जी की में तो त्वे है जी प्रत्यय तो है ना जी हाँ जी नहीं मैं कह रहा हूं तो आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें तो मेरी वाली में तो सत्यपति जी वाली में तो है वे और वे। जो राजवीर जी उसमें के है जी उसके बदले में एक गलत है ठीक कर लीजिए हाँ जी तो मैं कर लेता आप ठीक उसको संगीत बोल रहे है की परस्पर एक दूसरे के साथ अंग और अंगित्व होने पर भी अंग और अंगी के होने पर भी देखिए जैसे उदाहरण के लिए अंग क्या अंगी क्या है अंगी ये हुआ कि जिसके अंग है शरीर शरीर है जैसे उदाहरण के लिए शरीर है शरीर ये अंगी है और हाथ पैर इत्यादि अंगुली इत्यादि ये अंग है है ना जी हाँ जी तो अंग जो होता है वह गौण होता है और अंगी जो होता है वह प्रधान होता है शरीर प्रधान है और हाथ पैर इत्यादि गौण है मुख्य है शरीर मुख्य है ना जी तो शरीर शरीर मुख्य है और हाथ पैर इत्यादि जो है गौण है अमुख्य है गौण है तो ये क्या है सत्व रजस तमस ये आपस में कभी सत्व अंग अंगी बन गया और रजस तमस अंग बन गया कभी तमस अंगी बन जाता है कभी सत्व सत्यमस अंग बन जाता है कभी रजस अंगी बन जाता है और सत्व सत्व और रजस हो गया अंग हो गया समझ गया जी हाँ जी परस्पर ये आपस में अंग अंगा अंगी भाव को प्राप्त है बड़े कैसे जैसे जब सत्व की अधिकता हो, जैसे शरीर है आप शरीर को अंगी क्यों कह रहे हैं और हाथ पैर इत्यादि को अंग क्यों करें, क्योंकि तो जब शरीर को जो देख रहे हैं इसमें प्रधानता किसकी है पूरे शरीर दिख रहा है और उसमें गौन जो है वह हाथ पैर इत्यादि है तो ऐसे ही जब कोई पदार्थ बना हुआ है जिसमें की सत गुण की अधिकता है सत पार्टिकल्स अधिक हैं और रज पार्टिकल्स जो है कम है उसकी अपेक्षा से कम है तो जिसकी अधिकता है वह बन गया अंगी और जो जिसकी न्यूनता है वो हो गया अंग समझ रहे हैं ऐसे ही रज है रज है रजोग जब अधिक होगा रजो पार्टिकल्स जो है वो जब अधिक होंगे सत्व और सत्य और तमह पार्टिकल्स कम होंगे तो सत्य और तमह हो जाएगा अंग और राजा हो जाएगा अंगी ऐसे ही जिस कुछ एक पदार्थ है जिसमें कि तमह पार्टिकल्स अधिक हैं और रजह और सत्व पार्टिकल्स कम हैं तो उसके आधार पर जो है तत्व हो गया क्या बोल रहे हैं तमा हो गया अंगी और सत्व रजा हो गया अंग तो परस्पर ये आपस में अंगा अंगी भाव को प्राप्त इसलिए करके परस्पर अंगी अपी परस्पर अंग और अंगी के होने पर भी अंगा अंग और अंगित्व होने पर भी अंगा अंगी भाव होने पर भी समझ गया है हां अच्छा जी एक और चीज ये तो ये हाँ बोलिए हाँ बोलिए हम शरीर कहते हैं उस शरीर कहने से तो सबका बोध हो जाता है शरीर जैसे हाथ पैर सब का बोध हो गया शरीर कहने से जैसे ही जैसे आप कह रहे थे की मने रजगुण बड़ा बढ़ा रहेगा तो रजोग हो गया अंगी तो मने तो मने तो और मन समोगुन और शतुगुन हो गया अंग जी ठीक तो है तो तो तो तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर तो वही वो आगे ये बात आगे आने वाला है तो जैसे शरीर आपने कहा तो शरीर कहने से हाथ पैर इत्यादि सब आ गया तो शरीर की प्रधानता है परंतु हाथ पैर इत्यादि सब अलग अलग है ना जी सबका अलग अलग नाम है ना परंतु अलग अलग होते हुए भी शरीर के साथ संबंध क्योंकि हर एक सब मिलकर के ही तो शरीर बना है एक एक पार्ट मिलकर के ही सब शरीर है सब का नाम समुदित रूप में शरीर है समूह रूप में शरीर है परंतु समुदित रूप में शरीर होते हुए भी अंगुली अलग है शरीर का भाग है अंगुली है ना जी हाथ जो है किडनी जो है हार्ट जो है लीवर जो है सब जो है शरीर का भाग है तो वैसे हार्ट भी शरीर है लीवर भी शरीर है गौण रूप में क्योंकि ये शरीर का भाग होने से परंतु तो हार्ट अलग चीज है शरीर तो पूरे का नाम हो गया सिर से लेकर के पैर तक हरेक पूरा जो समूह है उस ग्रुप का नाम शरीर है ना जी तो उस शरीर को कहने से हार्ट का भी ग्रहण हो गया ना लीवर का ग्रहण हो गया ना ऐसे ही जिसकी प्रधानता होगी जिसकी प्रधानता होगी नाम का रहेगा परंतु गौन जो है अंग है उसका भी उसमें ग्रहण हो जाएगा समझ गए हाँ जी मैं दूसरे रूप में अभी इसको देख रहा था जिस तरह आपने कहा वो भी बिल्कुल ठीक है कि हाथ को काट दो तो शरीर से शरीर फिर भी रहेगा व्यक्ति फिर भी रहेगा मगर शरीर को काटता तो फिर व्यक्ति खत्म हो जाएगा दूसरे में है। देखते हैं प्रधान कह सकते उसको। वो तो अंग अंगी की बात कह दिया जैसे अंगुली कट जाए व्यक्ति को कुछ एक ऐसे पार्ट्स हैं कि वो कटेगा तो मरेगा वो एक अलग चीज है परंतु सामान्य रूप से यदि देखे तो अंगुली यदि काट देंगे तब भी व्यक्ति जिंदा रहता है तब भी रहता है जी परंतु यदि आप यदि शरीर को ही नष्ट कर देंगे तो उंगुली उंगली सब नष्ट हो गया तो इससे भी पता चलता है कि अंगुली के कटने पर हाथ के कटने पर पैर के कटने पर घुटने के रिप्लेसमेंट होने पर भी शरीर तो रहता ही है तो जो है वो जो है मुख्य है प्रधानता उसे की है। उसकी प्रधानता है वो आप आपने जो सोचा ठीक ही सोचा मेरे भी मस्तिष्क में यह था आ, कि ये इस तरीके से है परंतु यह है की उस चीज को मैं बोला नहीं वो दूसरे तरीके से ऐसी समझाने तो मेरे, मेरे तो कह दिया इसकी एकदम ठीक साहब को भी पता हाँ, एकदम ठीक एक तो कहने का अभिप्राय है कि अंग और अंगी भाव ये जो भाई साहब जो बोल रहे थे ये कहना है की भाई शरीर कहने से सब कुछ आ गया तो जैसे शरीर कहने से किडनी पेनक्रिया लीवर सब कुछ आ गया ऐसे ही जिसकी प्रधानता होगी भले ही नाम उसका होगा परंतु उसमें सत्युण और तबोगुण भी आ जाएगा सतगुण की अधिकता होगी तो रजोगुण और तमोगुण भी उसके अंतर्गत आ गया वो भी उसके अंतर्गत आ गया Stop. नाम उसके नाम से जाना जाएगा क्योंकि उसकी प्रधानता है प्रधान शब्द से जो वाक्य होगा जो आगे कहा जाएगा अभी भी भी भी बता रहा हूँ की प्रधान शब्द का जो वाक्य होगा वह वा होगा जिसकी प्रधानता होगी शरीर है शरीर में सत्व में से किसकी प्रधानता है बताइए आपने तो अभी कहा था सत्व की प्रधानता होगी अंगी नहीं के नहीं। अंगी में अजादा होगी शरीर अंग, में किसकी प्रधानता है तमों की प्रधानता है कि सत्व की प्रधानता है या रजा की प्रधानता है आत्मा में उसमें भी अधिक इससे भी सत्व है मगर शरीर में भी सत्व अधिक ही है ने, आत्मा में तो सब तो नहीं होता है आत्मा में तो आत्मा नहीं आत्मा में नहीं मैंने मन में कहना चाहता था मेरी ये तो गल, बिल्कुल गलती बात हो गई मैंने बिल्कुल आ, कहा ये जो है शरीर में तमह की प्रधानता ना तभी तो ये संघात रूप में है ठीक है ये स्थिरता जो है आपके सामने टेबल है टेबल में किसकी प्रधानता है कौन से पार्टिकल ज्यादा है स्थिरता की उसमें तो बिल्कुल स्थिरता की है तमह की प्रधानता है जी अब ब्लड जो ब्लड में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें किसकी प्रधानता है <स्थाँगा> ब्लड में राजा की प्रधानता हो जाएगी ना जो क्रिया जहाँ पर होगा राजा हाँ जी हाँ जी सूर्य में किसकी प्रधानता है बोलिए सूर्य में भी क्रिया हो रही है हर समय क्रिया तो, तो, तो हो ही रही है क्रिया तो हर चीज में हर समय हो रही है हर साथ में तो इस कारण सत्व भी गिना जाएगा पिछड़ रहा है क्या सूर्य में ज्यादा प्रकाश।, प्रकाश दिख रहा है न हाँ जी इसलिए होगी पानी जब चल रहा है तो पानी तो वैसे पानी पानी जो क्रियाशील जब है तो क्रियाशील होगा तो उसमें हम रजो दिखेगा जो अब जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक है एक ट्रैक्टर है उसमें बालू भर दिए और बिल्डिंग बनाने के लिए हम कहीं से बालू ले जा रहे है परंतु तो पीछे से वो गिर रहा है गिर रहा है तो पीछे से जो गिर रहा है तो आपको क्या दिख रहा है क्रिया वो जो वस्तु दिख रहा क्रिया होते दिख रहा तो उसमें प्रधानता उसमें किसकी हो जाएगी रजा की प्रधानता हो जाएगी ना जी वो दृष्टि पर निर्भर है परंतु अपने आप में हर एक कण में जो है तमह की प्रधानता है बाकी प्रधानता हाँ जी हरेक तमह की प्रधानता है तो ये प्रधान शब्द से वाच्य हुआ होगा जिसकी प्रधानता होगी इसका मतलब ये नहीं कि अन्य नहीं है समझे हाँ जी तो फिर शरीर में प्रधानता सबसे अधिक तमा है आ, शरीर में तो दिख रहा है नी संघात रूप में है यदि हाँ इसमें यदि तमह आपस में तमा, आप जोड़ करके रखता ना तमा पार्टिकल शरीर हाँ, हाँ को हाँ यदि जैसे ब्लड वेसल्स है यदि ब्लड वेसल्स है यदि उसमें तमह की प्रधानता नहीं तो ब्लड आएगा जाएगा कहाँ में ये बताइए सबसे अधिक मात्रा किसकी है जी सबसे अधिक मात्रा ब्लड की है या सबसे अधिक मात्रा नर्व्स हो गया वेंस हो गया आरटीज प्रधानता मत... तो जल की है कही तो एक रूप में तो जी अजय शरीर में सबसे अधिक प्रधानता तो जल की है जी अच्छा जल की है हाँ जी जल सबसे अधिक है शरीर में हाँ जी अगर तो शरीर को पांचों में बांटे ना तो उसमें प्रधानता सबसे अधिक जल की आएगी कम से कम 60 परसेंट शरीर का जल है जी अच्छा 60 परसेंट जो शरीर में जल है हाँ जी चालीस तो परसेंट में, में क्या लीजिए लगभग मांसपेशिया उसमें उस 40 परसेंट में लगभग पच्चीस परसेंट मांसपेशिया है जी उसके तो साथ तो ये मैं है, मतलब, है। आप जो कह रहे हैं कि 60 परसेंट जो जल है तो जल की प्रधानता जब होगी जल जो प्रधान है परंतु तो जल भी जो उस रूप में है उस स्थिति में, में है कारण है तो जल में जैसे प्रकाश है शरीर में तो प्रकाश भी है ना जी तभी तो दिख रहा है हाँ जी रूप जो है प्रकाश भी है और इसमें स्थिरता भी अस्थैर्य भी है और साथ साथ जो है संघात भी है संघात को कहेंगे डेंसिटी क्या कहेंगे डेंस धना जो है हाँ जी डेंस है तो बताइए जल में डेंस होता है कि नहीं हाँ जी जल में अपनी डेंसिटी है जरूर बहुत है जी है ना तो जहाँ पर भी डेंसिटी है जैसे जहाँ पर भी सघनता है उसमें तो तमाम होगा बताइए हाँ जी जिसमें डेंसिटी है ना है जी सघनता डेंसिटी सघनता समझते है ना जी हां समझ गया हाँ जी हाँ तो जिसमें सघनता है मेरी दृष्टि में आप इस पर और विचार कीजिएगा कि जिसमें सघनता है जहां जहां सघनता है उसमें तम तो पार्टिकल्स है जहां जहां प्रकाश उसमें सत्य पार्टिकल्स है जहां जहां क्रिया है वहां पर जो है तो आ, क्या बोलते है जहाँ पार्टिकल्स है? और जिस मैंने अभी आपको जल कहा ना 60% परसेंट है उसमें से आप जो है उसमें से 60% का कम से कम दो तिहाई तो 40% उस 60 का वो फंसा हुआ है हर एक सेल में और जो बाकी 20% है वो सर्कुलेट होता है जी अब देख अब वही देख लीजिए मैं उसी में आ रहा हूँ उसके 20% में भी खाली 5% रक्त है बाकी जो 15% है वो बहुत हल्के हल्के रूप में चलता है सेल्स के बीच बीच में जो कहते हैं उसको लिम्फ कहते हैं ना जिस तरह जी लिम्फ जी जी, हाँ, जी। लिम्फ जो है वो पंद्रह परसेंट के रूप में लिम्फ फ्लूइड तो कम होता है सर्कुलेशन में, में। मगर हर एक सेल के बीच में थोड़ा थोड़ा तो उसको लिम्फ भी नहीं कहना चाहिए इसको इंट्रोस्टेश में हिंदी में तो नहीं इंट्रोस्टेश मतलब होगा जो एक बीच के दूसरे में है जी सेल्स के बीच बीच में जो है एक दूसरे के हर एक सेल्स के बीच में जो तरल पदार्थ है उसको इंट्रोस्टेश देते हैं हम लोग जी जी उसका मतलब ये कि सेल्स के बीच बीच में जो है तो 15 तो जब मैंने आपको साठ का 40% तो सेल्स के अंदर है 5% घूमता है रक्त के अंदर वो उसको लिम्फ कह सकते हैं हम उसको प्लाज्मा भी कहते हैं लोग जिसको उसको कहते हैं जी जी। तो लिम्फ और प्लाज्मा में थोड़ा अंतर है जो और फिर इंटरसिशल फ्लूड पंद्रह है जी जी फिर तो इसमें आप ये बताइए की गति वाला पंद्रह परसेंट वाला गति तो सब में थोड़ी है। थोड़ी है मगर जो पांच परसेंट में गति रक्त रख... रक्त के कारण बहुत अधिक है आ, तो डेंसिटी जो हुआ सघनता जो जल की जो सघनता रूप में है हालांकि सघनता जब गति हो रही है जल की सर्कुलेशन तब भी उसमें सघनता है हाँ जी वो तो है उसमें सघनता तो है।, है परंतु दिखाई दे रहा है हमें क्या सर्कुलेशन मूवमेंट उसमें गति दिखाई दे रहा है तो आप यदि देखेंगे तो अधिक से अधिक परसेंट तो तमाम पार्टिकल्स ही हुआ ना जी हाँ नहीं ठीक कह रहे हैं आप शरीर में तो उसी रूप में हो गया वो हाँ तमाम पार्टिकल हुआ है, क्या जी गति नहीं है उसमें और बहुत धीमी गति है कह लीजिए बहुत धीमी, धीमी धीमी गति है बहुत अधिक नहीं है उसमें जी अब सूर्य है सूर्य में जो है सत्य पार्टिकल्स ज्यादा है सूर्य में जो है सतु पार्टिकल्स है और रजा पार्टिकल्स भी है जो वहां से जब अब वहां से रेज यहाँ पर जो आती है किरण किरण जो आती है तो वो गति के साथ आ रही है तो उसमें गति में जो हो गया तो आ, क्या कहते हैं कि ये हो जाएगा रजा पार्टिकल्स हो जाएगा कहने का अभिप्राय यह है कि ये अपेक्षा के देखना ये है कि भाई क्रिया हमें दिख रही है महसूस हो रहा है या इस तरीके है तो उसमें ये पार्टिकल ज्यादा इसमें यह है तो ये पार्टिकल ज्यादा है इस तरीके से समझ गए हाँ जी ये कह रहे कि परस्पर अंगा अंगित्व अपनी परस्पर अंगार अंगी के होने पर भी अंग और अंगी के होने पर भी परस्पर एक दूसरे से अंगारंगी बन जाता कैसे बनता है आपको बता दिया और दूसरी बात अंगा अंगित्व का सीधे सीधे अर्थ नहीं है सीधे सीधे अर्थ जो है वो तो बता दिया और भाव क्या निकलता है अविना भाव संबंध होने पर भी अविना भाव संबंध अविनाभाव संबंध का मतलब क्या एक के बिना दूसरे दूसरे का ना होना एक के बिना दूसरे का ना होना जैसे अभिना भाव संबंध का मतलब हुआ कि शरीर है तभी तो हाथ है बोलिए जी हाँ जी शरीर ही नहीं तो हाथ कहाँ से हाँ जी शरीर है तभी तो हाथ है और पूरे शरीर के एक एक अंग है तभी तो शरीर है कहते हैं अभिनाभाव संबंध सोचा कहते हैं जी अभिना अभिना भाव क्या कहेंगे अभिनाभाव विना का मतलब होता बिना बिना भाव छोड़ करके होना वो भाव हो गया और भाव का मतलब कि छोड़ करके कर ना होना मतलब ये हुआ कि हाथ की सत्ता तभी है जब जो है शरीर की सत्ता है शरीर की सत्ता ना हो तो हाथ की सत्ता नहीं सकता मतलब अभिनाभाव संबंध आपस में है एक है तो दूसरा है एक है तो दूसरा है, शरीर है तो हाथ पैर इत्यादि है हाथ पैर इत्यादि है।, है तो शरीर है तो ऐसे ही अविनाभाव संबंध है सत्र तमस में सत्व है तो रजस तमस भी साथ में है और सत्व तमस है तो सतरजस भी है और रजस है तो सत्व और तमह भी है ये इसका आपस में अविनाभाव संबंध है ये इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता समझ गया जी तो एक ये भी इससे अर्थ निकलता है सीधे सीधे अर्थ नहीं निकलता पर तो व्यंजना रूप में व्यंग्यात्मक रूप में व्यंग्य अर्थ ये निकलता है कि परस्पर अंगा अंगित्व अंग एक तो हुआ कि परस्पर प्रधान और गौन होने पर भी एक तो ये अर्थ हुआ परस्पर प्रधान और गौन के होने पर भी अंग माने गौण अंगी माने प्रधान तो परस्पर गौन और प्रधान के होने पर भी ये हुआ और दूसरा जो है भाव जो निकला व्यंगित जो हुआ व्यंग्यात्मक रूप में जो हुआ वो ये हुआ कि भाई जब ही अंग और अंगी भाव होगा तो जब अंगी है तभी अंग की सत्ता है और जब संपूर्ण अंग है तभी अंगी की सत्ता है माने एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता यदि अर्थात अंग है तो अंगी है अंगी है तो अंग है समझे हाँ जी यहाँ पर एक अंग भले ही कट जाता है पर परतु तो सब यदि अंग कट जाए तो फिर शरीर रहेगा ही रहेगा नहीं रहेगा ना जी तो इसीलिए भाव ये निकला कि अभिना भाव सम्बन्ध के होने पर भी परस्पर एक दूसरे के साथ अभिनाव भाव सम्बन्ध है सत्व रजस तमस का अभिनाभाव सम्बन्ध है जहाँ जहाँ सत्व है वहाँ पर रज और तमह भी है जहां जहां रजा है वहां पर सत्व भी है जहां जहाँ तम है वहां पर सतव और रजा भी है समझ गए हाँ जी तो परस्पर ये अविनाभाव भाव संबंध होने पर भी परस्पर एक दूसरे के साथ अविनाभाव भाव संबंध होने पर भी ये अर्थ हुआ परस्पर अंगांगित्वी का आइये समझ में आया हाँ जी और दूसरा भी में बता दिया आगे करे असंभिन्न शक्ति प्रविभागा बोलते असंभिन्न असंभिन्न का दो तरीके का अर्थ में करूंगा दो तरीके का अर्थ है दो तरीके का अर्थ यहां पर है कि असंभिन्न असंभिन्न शक्ति प्रविभागा असंभिन्न तो शक्ति प्रभागा का मतलब क्या हुआ जी असंभिन्न का मतलब जो है सामान्य रूप से अर्थ जो पड़ते थे असंकीर्ण मैने असंकीर्ण संकीर्ण का मतलब क्या होता है मिला हुआ संकीर्ण मतलब क्या होता है जी मिला, मिला हुआ।, हुआ।, हुआ और असंकीर्ण का मतलब क्या हुआ न मिला हुआ माने अलग अलग अर्थ हुआ असंकीर्ण का अर्थ हो गया अलग अलग तो असंभिन्न का अर्थ है असंकीर्ण असंभिन्न का अर्थ हुआ असंकीर्ण मने अलग अलग असंकीर्ण का समझ गया जी हां जी असंभिन्न माने असंकीर्ण असंकीर्ण माने अलग अलग भिन्न भिन्न शक्ति के विभाग वाले अर्थात ये परस्पर अंग अंगी भाव है अविना भाव संबंध है इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी शक्ति उसमें चली गई उसकी शक्ति उसमें चली गई, हर पदार्थ की तीनों पार्टिकल्स की अपनी अपनी शक्ति है अपनी अपनी क्षमता है मने अपनी अपनी क्षमता को अलग अलग बनाए रखने वाला है वाले हैं ये ए, पार्टिकल्स मने परस्पर अंग अंगी भाव के होने अंग-अंगी के होने पर भी परस्पर जो है अविनाभाव संबंध होने पर भी असंकीर्ण शक्ति के प्रभाग वाले हैं मने असंभिन्न मने असंकीर्ण शक्ति असंकीर्णा शक्ति असंकीर्ण असंकीर्णा शक्ति असंकीर्ण शक्ति कर्मधारे समाप्त कर दीजिए असंकीर्णा शक्ति असंकीर्ण शक्ति और असंकीर्ण शक्ते प्राविभागा ये शाम असंकीर्ण मने अलग अलग शक्ति के विभाग हैं जिनके भाग हैं अलग अलग शक्ति के भाग हैं जिनके मैं जिनका प्रभाग अलग अलग शक्ति, मैं अलग अलग शक्ति के भाग है जिनका अलग अलग शक्ति के प्रतिभाग हैं जिनका मैंने सत्व की शक्ति अलग है राजा की शक्ति अलग है तमह की शक्ति अलग है ये भ्रांति नहीं कर लेना चाहिए मन में की यदि ये तीनों परस्पर आपस में अंगा अंगी भाव है तो उस वो आपस में शक्ति मिल गए वो वो शक्ति उसमें चला गया तमा में तमा शक्ति सत्व में आ गया है तीनों की शक्ति की अलग अलग विद्यमानता है तीनों अलग अलग तीनों की क्षमता अलग अलग है समझ गया जी हाँ जी तो अपनी अपनी क्षमता को अलग अलग बनाए रखने वाले है ये इसलिए करे की असमिन शक्ति प्रविभागा अच्छा दूसरा इसका अर्थ क्या है जी असंकीर्ण असंकीर्ण अर्थ क्यों ऐसे अर्थ लेते हैं यदि इस पर विचार किया जाए तो देखो यदि असंकीर्ण शक्ति मने देखो इसको इस रूप में कर सकते हैं भिन्न असंभिन्न में अर्थ असंभिन्न क्या है जी संभिन्न का मतलब हुआ भिन्न का मतलब हुआ भिन्न माने अलग हाँ जी भिन्न माने सम्यक रूप से अलग सम्यक रूप से अलग माने अलग अलग शक्ति को कहेंगे समिन्न शक्ति और न संभिन्न शक्ति असमभिन शक्ति ऐसा जो अर्थ करते हैं कि न नक्ति असंभिन्न शक्ति माने अलग अलग इन, शक्ति वाले नहीं मने मैने असमभिन शक्ति मने संकीर्ण शक्ति मिले मिली हुई शक्ति मिली हुई शक्ति मने ये है कि असमभिन शक्ति का अर्थ जो हुआ वास्तव में यदि हम तोड़ते हैं अर्थ को तोड़ते हैं शब्द को तो अर्थ जैसे मुझे निकल रहा है संभिन्न शक्ति मने संभिन मने भिन्न मने अलग अलग भिन्न माने अलग इनका तो अलग है ही भिन्न शक्ति मैंने अलग शक्ति संभिन शक्ति मैंने अच्छी प्रकार से अलग शक्ति भिन्न शक्ति और न असमिन शक्ति शक्ति मैंने अलग अलग शक्ति नहीं अलग शक्ति नहीं माने एक शक्ति मैंने मिले हुए संकीर्ण शक्ति यही हुआ ना जी फिर तो असमभिन शक्ति का अर्थ तो हुआ कि मिली हुई शक्ति मिली हुई शक्ति तो मिली हुई शक्ति इसके आधार अर्थ लिख रहा है मिली हुई शक्ति अब आगे प्रा मैंने मिली हुई शक्ति है अर्थात मिली हुई शक्ति का मतलब हुआ कि तमस की जो शक्ति है वो तीनों जब मिल गया आपस में तो एक नई शक्ति वाला बन गया ना जी हाँ जी इसी भी पदार्थ में जब तीनों शक्तियां मिल जाती है सत्य की क्षमता रजस की क्षमता तमस की क्षमता तीनों पार्टिकल की क्षमता जो मिल गयी तो मिलने के बाद वह जो पदार्थ है वह असंभिन्न शक्ति वाला है है ना जी माने संकीर्ण है माने तीनों की शक्तियां उन पदार्थों में मिली हुई है कि नहीं हाँ जी। तो असंभिन्न शक्ति माने असभिन तो वो असंभिन्न माने मिली हुई शक्ति मिली हुई शक्ति वाला हो गया अर्थात सतर स्तमस जो है ये तीनों की जो शक्तियाँ मिली हुई है तीनों की शक्तियाँ मिली तो तीनों की शक्तियां मिली हुई परंतु प्रविभागा जैसे वहां पर परस्परों परक्त प्रविभागा कहते ना जी कि परस्पर एक दूसरे से उपरक्त परंतु अलग अलग ऐसे ही ये तीनों शक्तियां आपस में मिली हुई है परंतु तीनों शक्तियां आपस में मिली होने पर भी तीनों की शक्तियां अलग अलग है तीनों एक नहीं है ये हाँ जी ये ज्यादा संगति वाला लगता है जो आपने दूसरा किया है कि तीनों मिली हुई है क्योंकि एक उसका स्वभाव अपना नया भी है मगर उसमें वो जो पुराना स्वभाव अलग अलग वो भी उसमें अलग अभी समाप्त नहीं हुआ इस रूप में तो मैं, इस में तो मैं देख रहा हूं इसको जी तो यहाँ पर यह है कि की असं मैने असाम्य शक्ति का जो मैं तोड़ करके अर्थ जो कर रहा हूँ उसके आधार पर संकिर्ण मिल रहा है संकिर्ण लग रहा है कि संकिर्ण मैंने मिली हुई शक्ति हां, मिली हुई शक्ति तो मिली हुई शक्ति हो गया सत्व सत्व की जो शक्ति है रजस की तमस शक्ति है तमस की जो शक्ति है ये तीनों जब एकत्रित होते हैं तो मिली हुई शक्ति हो गया ना आपस में हाँ जी आपस में शक्ति मिली हुई है परंतु शक्ति मिली हुई है परंतु अलग अलग सबकी शक्तियाँ है प्रिभागा मने मिली हुई शक्ति के आधार पर ये भ्रांति में नहीं पड़ जाना कि वो तीनों मिलकर के जो शक्ति जो हुई तो तीनों मिल, मिली हुई जो शक्ति है तो उसके अलग अलग से अपनी शक्तियां नहीं है तीनों की अलग अलग शक्तियां हैं इसलिए ये करे कि असमिन शक्ति प्रभागा असमिनना असमिन शक्ति प्रभागा ये सब जिनके प्रभाग अलग अलग जो शक्तिया अलग अलग प्रभाग मने शक्ति प्रविभाग जिनके शक्ति, जिनके शक्ति का प्रविभाग इसको ऐसे करेंगे कि जिनके शक्ति का प्रविभाग संकीर्ण है मिले हुए हैं उसको कहेंगे असमिन्न प्रविभागा असमिन्न शक्ति प्रविभागा मने सत्व रजस तमस के जो शक्ति है उनके जो प्रभाग है उनके जो विभाग है सत्व के विभाग अलग है तमस के विभाग अलग है रजस के विभाग अलग है तो ये सत्व रजस तमस के शक्ति के प्रविभाग अलग अलग विभाग असम मने संकीर्णा मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है माने एक साथ मिले हुए अलग अलग मने सत्र समस्या के शक्ति के अलग अलग विभाग मिले हुए हैं सत्र समस् के साथ आपस में मिले हुए हैं मैंने कार्य का अभिप्राय है कि भले ही तीनों सत्र समस् एकत्रित है जहाँ सतव है वहाँ रजसमस भी है जहाँ तमस है वहाँ सत्र सत्व समस भी है ये सब कुछ भी है ये होते हुए भी तीनों की शक्ति की सत्ता जैसे तीनों की सत्ता अलग अलग है एकत्रित होते हुए भी एकत्रित होते हुए भी सत्व अलग है रजस अलग है परस्पर उपरक्त होते हुए भी तीनों अलग अलग हैं। ऐसे ही ये परस्पर सत्व रजस सम की शक्तियाँ एकत्रित होते हुए भी अलग अलग हैं। जी, <ज़> समझ गए ये <जेए> हाँ जी एक तो ये अर्थ शब्दार्थ के आधार पर तो यही लगता है और इसमें मैं आपको प्रमाण भी एक दे रहा हूँ आप यदि व्यवहार भानु को पढ़ेंगे तो महारी जो है बता रहे हैं पंडित किसे कहते हैं तो पंडित के लक्षण में एक बताए हैं कि श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा जैता नुगा और असंभिन्नार्य मर्यादा पंडित तो उसमें असंभिन्नार्य मर्यादा जो आर्यों की मर्यादाओं का संभिन करने वाला नहीं है भेद करने तो वहां पर आर्यों की जो मर्यादा है उसको जो संभिन करने वाला नहीं है तो वहां पर क्या कर रहे हैं कि आर्यों के मर्यादा को न तोड़ने वाला अर्थात तो आर्यों की मर्यादाओं से युक्त जो व्यक्ति है आर्यों की मर्यादाओं से जो संकीर्ण व्यक्ति है मिले हुए जो है व्यक्ति उसको पंडित कहते हैं तो वहां पर महर्षिंद जी का यदि हम प्रमाण लेते हैं तो महर्षिनंद जी जो पढ़ाते हैं जो व्यवहार भानु में जो लिखा है वहां पर वही लिखा है वहां पर असंभिन का अर्थ जो कर रहे हैं वो संकीर्ण अर्थ कर रहे हैं असंकीर्ण अर्थ नहीं कर रहे हैं समझ गया जी हाँ जी परंतु ये परंपरा से हमें भी जैसे पढ़ाया गया जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप किसी भी पुस्तक को देखोगे कोई भी पुस्तक को देखो तो आपको प्राय असम कार्त असंकीर्ण अर्थ करते हैं क्यों करते हैं नहीं समझ में आया मुझे क्यों ऐसा अर्थ करते हैं असंकीर्ण मने संभिन्न कारण तो है नहीं तो असंकीर्ण जो है कि असंभिन्न अच्छा इसका ऐसे अर्थ कर सकते हैं जी कर सकते हैं असंकीर्ण का कैसे क्यों ऐसा असंकीर्ण कैसे अर्थ हुआ का? समास समास असंभिन्न का बहुबरी समाप्त कर दीजिए बहुबी समाप्त कीजिए क्या नक्ति यस्य असंभिन्न शक्ति सा सकता यहा ऐसा कर दीजिए हम्म कि नहीं है भिन्न शक्तियां जिनके समझ तो गए जी हां जी ऐसा न या न या ऐसा शक्ति का विशेषण मानिए यहां पर तो ऐसा कर देंगे न्या है यहा जिस शक्ति का भेद नहीं है इस शक्ति का भेद नहीं है जिस शक्ति का भेद असंकीर्ण मने असंकीर्ण माने अलग अलग नहीं नहीं तभी वो अर्थ नहीं निकल रहा नहीं निकल रहा कि असमिन्न शक्ति पर माने असमिन्न नहीं है संभिन शक्तियां यहाँ जिनकी जिनकी शक्तियां संभिन्न मैंने अलग अलग नहीं है रब एकत्रित है मिले हुए उससे बहुब्री में भी तो निकलता है बहुब्री में भी वही निकलता है असंकीर्ण ही निकलता संकीर्ण ही निकलता है असंकीर्ण अच्छा असंकीर्ण शक्ति अलग अलग शक्ति अलग अलग संकीर्ण स... का अर्थ तो लिया जाता है तंग गरीब है संकीर्ण तंग जगह है वो संकीर्ण है क्या बोल रहे हैं संकीर्ण का अर्थ तो ये समझा तो जाता है नीर्ण का मतलब होता यो, है योग कम जगह है कम, कम है वो संकीर तो संकीर्ण माने इक, अब जैसे मान लीजिए जै, जैसे मान लीजिए कि आप गांव अपने घर पर जो है प्वाल को बिछा दिया है ना जी आप उसको इकट्ठा कर दिया तो संकीर्ण हो गया ना वो समस्थान तो को घेरा ना तो मिला हुआ ही तो अर्थ हो गया ना वही है ना? तो वो आप जब ही किसी जो फैली हुई जो चीज है फैला हुआ जो चीज है उसको आपने जब इकट्ठा किया तो संकीर्ण हो गया ना तो इकट्ठा हो गया ना वो एकत्रित हो गया ना वहां पर भी वही अर्थ निकलता है जो जो आप कहे हुए अर्थ वही निकलता है कि संकीर्ण मैंने मिला हुआ एकत्रित ये अर्थ होता है तो यहां पर असंभिन्न का ही एकत्रित है ये परंतु ये परंपरा से पता नहीं असंकीर्ण का इस पर और विचार करके मैं आपको बताऊंगा समझ गए डॉक्टर साहब हाँ जी मैं सम, सुन रहा हूँ हाँ आप भी इस पर विचार कीजिएगा क्योंकि आपके भी पुस्तक में यही लिखा होगा हाँ जी आपके पुस्तक जो राजवीर शास्त्री जी का जो है राजवीर जी जो व्याख्या किए हैं क्या अर्थ किए हैं प्रमुख राव से पढ़ू अभी आप, अगली बार पढ़ू जैसे आप रहे विचार करके अगली बार आपको पढ़ देता हूँ अपने अपने शक्ति सामर्थ्य को बनाया बनाए नहीं मैं जो व्याख्या किया हुआ वही व्याख्या राजवीर ने किया राजवीर ने ठीक किया है राजवीर जी जो कह रहे हैं कि परस्पर अंग भाव होने पर भी परस्पर अंगांग होने पर भी असमिन मैने संयोग क्या कर रहे हैं इकट्ठे रहते हुए भी कर दिया ना जी इकट्ठे रहते हुए भी मैंने असंकीर्ण अर्थ किया इकट्ठे रहते हुए भी अपनी अपनी सामर्थ्य को अलग अलग बनाए हुए मैं जो अर्थ के वही अर्थ किए हैं ये ठीक इन्होंने अर्थ किया इन्होंने अर्थ ठीक किया है और स्वामी सत्यपति जी क्या अर्थ कर रहे हैं देखता हूं कि आ, क्या कर रहे हैं कि अपनी अपनी अंगांगी होने पर भी अपनी शक्ति को भिन्न भिन्न रख देखिए, इन्होंने ऐसा अर्थ किया है जो परंपरा से जैसे लोग पढ़ाते हैं अपनी अपनी शक्ति को भिन्न रखने वाले तो अपनी अपनी शक्ति को भिन्न रखने वाले पूरे व्याख्या नहीं किया कि अंगांगी होने पर भी अपने अर्थ असंकिर्ण शक्ति असंकीर्ण शक्ति पर वाले असंकीर्ण मने अलग अलग शक्तियों के भाग वाले ऐसा किया है। स्वामी स्वामीपति जी ने वैसा अर्थ किया है जो मैं बोला हूँ उन्होंने राजबीर ने जी मैं जो दूसरा अर्थ किया हूं, उसके आधार पर किया है, और तीसरा मेरे पास जो पुस्तक है इसमें इन्होंने क्या किया है अपनी अपनी क्षमता को अलग अलग, अलग बनाए रखने वाला वो वह वा परंपरा बल अर्थ किया है मैंने असंकीर्ण अर्थ करके किया है अस्तु चलिए कि ये परंपरा से असंकीर्ण अर्थ लिया जा रहा है परंतु तो धातु प्रत्यय इत्यादि को हम जब तोड़ते हैं तोड़ करके करते हैं तो वहाँ पर संकीर्ण अर्थ निकलता है अर्थात तो इकट्ठे रहते हुए भी मने आपस में सत्र असमभिन मने इकट्ठे रहते हुए भी शक्ति के जो इन्होने राजवीर जी ने किया बहुत ही अच्छा किया की कि इकट्ठे रहते हुए भी अपनी अपनी सामर्थ्य को अलग अलग बनाए हुए हाँ बनाए हुए यही उन्होंने कहा इकट्ठे रहते हुए भी असमभिन शक्ति माने इकट्ठे रहते शक्ति एक साथ रहते बने सत सम की शक्तियाँ एक, सा सा एक साथ रहते हुए भी या सतवर समस्या एक साथ रहते हुए भी हम असमभिन माने असमभिन एक साथ रहते हुए भी सत्तन समस्या की जो शक्ति है शक्ति की क्षमता को अलग अलग बनाए बनाने वाला अलग अलग बनाए रखने वाला एक है साथ है परंतु अर्थ वही दे रहा है अर्थ में अंतर नहीं है तो ध्यान रखियेगा असंकीर्ण करके ये भी यही अर्थ दिया जा रहा है कि तीनों अलग अलग अपनी सत्ता को बनाए हुए हैं भले ही एक साथ इकट्ठा हो समझ गए हाँ जी अर्थ में कोई अंतर नहीं है परंतु न जाने असमिन कार्य जो है गुरु जी ने पढ़ाया की असंकीर्ण तो इस पर विचार करके बताऊंगा क्या है तो समय हो गया है इतने ही रहने दें हाँ जी तो जो है ये इस तरीके इसलिए देर तो देर लग गया लगता है कोई बात नहीं वो तो गहराई में तो पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा वो तो जी की उसमें। थी। थी। थी। थी। थी। थी। मंत्र पाठ करें हाँ जी तो अब अगले शनिवार को होगी ना आपकी क्लास शनिवार और सोमवार अभी बस आठ महीने तक क्षमा कीजिए अच्छा शनिवार को नहीं है अगले सोमवार को होगी फिर अच्छी शनिवार अच्छा शनिवार और सोमवार दोनों हाँ जी ठीक है सोमवार दो दिन होगा ठीक है, है मैं बोल रहा हूँ तीन दिन हम करते थे ना नहीं नहीं वो ठीक है मैं पक्का करना चाहता शनिवार को है ना अगली क्लास कर रहा था हाँ मैंने कहीं यदि मैं पूजा करने के लिए चला गया तभी बंद हो सकता है ठीक है अच्छा वो तो हाँ जी वो तो है हाँ नहीं तो वैसे नहीं होगा ठीक है जी मैं ये बोल रहा था की आठ महीने तक ही ऐसे चलना है उसके बाद प्रसाद फिर तो जैसे चल रहा था ना उसी तरीके ऐसी चलेगा आचार्य जैसे आपको सुविधा बनेगी ठीक वो उसी रूप में करेंगे ऐसी कोई बात नहीं ठीक तो, है डॉक्टर साहब अच्छा तो आनंद आता है पढ़ने में पढ़ाने में नहीं मुझे तो आनंद पढ़ने में आ रहा है कि मैं पढ़ा नहीं रहा इस समय मगर पढ़ने में मुझे स... आनंद है आप ऑनलाइन लाइन में रहिएगा थोड़ा मैं इसको काट देता हूँ फिर जो है बातचीत करता हूँ अच्छा ओम मंत्र ठ पूर्ण मद पूर्ण विधम पूर्णा पूर्णमुदच्य पूर्णस्थर्णा पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति शांति धन्यवाद नमस्ते